स भाष में विजाट सजाया है जहां ये प्रश्न आया वैदिक कर्म कैसे आध्यासिक हो सकता है वैदिक कर्म में विद्वान यजेद विद्वान जुहोदी क्या वाक्य आया है इससे मालूम होता है कि विद्वान होने के बाद पंडित ही उन कर्मों को करता है ऐसे स्थिति में वहां अध्यासी कैसे हो सकता है दूसरी बात है जो भी कर्म करता है वो देह व्यतिरिक्त आत्मा को जानता है देह व्यतिरिक्त आत्मा को नहीं जानते हुए कर्म नहीं हो सकता है इसलिए देहात्म भाव नहीं है देह से पृथक आत्मा का ज्ञान है तो वो अध्यास्त कैसे हो सकता है तो इसके उत्तर में कहा कि यद्यपि देह से व्यतिरिक्त आत्मा का ज्ञान है कर्म में किंतु ऐसे आत्मा का ज्ञान नहीं है जो अचनायादि अतीत है अपेर आदि भेद और जो असंसारी आत्मा है इस प्रकार का आत्मा का ज्ञान वहां नहीं है और वो नहीं भी हो सकता है क्योंकि उसका कोई उपयोग वहां नहीं है और ऐसे ज्ञान रहने पर कानून में अधिकारित्व तो भी सिद्ध नहीं हो पाए इसलिए हम इसी आत्मा के बारे में कह रहे हैं जो अविद्या के कारण अस्नायादि मत्व प्राप्त किया और आदि भेद को प्राप्त किया तत्द अभिमान कर रहा है उस आत्मा के बारे में यहां चर्चा है इसलिए इतने मात्र से अध्यास नहीं है नहीं कर सकते हैं कि केवल शरीर से अतिरिक्त आत्मा को जानता है शरीर से अतिरिक्त आत्मा को जानना नहीं जानना संसार के कारण रूप से नहीं कहा गया है किंतु आत्मा का स्वरूप नहीं जानना संसार के लिए कारण है या शरीर से अतिरिक्त आत्मा को जानता है इतनी मात्र से कोई संसार से मुक्त नहीं होता ये भाष्यकार का अभिप्राय है उसके साथ क्या होना चाहिए आत्मा का स्वरूप का ध्यान होना चाहिए तो आत्मा का स्वरूप का जो आच्छादन है वही ही यहां अविद्या तो उस अविद्या के कारण बाकी संसार का आध्यासिक संबंध हो गया है इसी का विचार चल रहा है तो इसको स्पष्ट करते हुए कहा कि वर्णाश्रमादि अवस्था विषय का को लेकर के ही शास्त्र प्रवृत्त होता है तो कर्म संबंधी जितने विचार हैं ये सब वर्णाश्रमादि संबंधी ही है इसके टीका में कहा तस् तद्विषय कथम अध्यास अधीनता इत्याशं कि देहात्म संबंध में जब विचार करते हैं तो कर्मकांडियों के यहां देह से अतिरिक्त आत्मा को जाना जाता है तो देह से अतिरिक्त आत्मा को जानने के कारण वो उस ज्ञान का विषय आत्मा हो गया इसीलिए कथम अध्यासाधीनता कि देह का अध्यासाधीनत्व कैसे हो सकता है इसका का आशंकाशं इसी आशंका होने पर आगे कहा कि तथा भी यद्यपि आपने जो कहा ये बात स्वीकार करते हैं कि आत्मा का अतिरिक्त ज्ञान है तो भी वेदांत वेद्यम असनायाद्यतीतम अपेद ब्रह्म क्षत्रादि भेदम और संसार आत्म तत्व अधिकारे अपेक्ष इसकी अपेक्षा अधिकार में नहीं है मन अधिकार विचार में ये नहीं कहा गया है कि वेदांत वेद्य आत्मा को जानना चाहिए अचनायादि अतीत आत्मा को जानना चाहिए ब्रह्मक्षत्रादि भेद रहित आत्मा को जानना चाहिए असंसारी आत्मा को जानना चाहिए ये नहीं कहा इसलिए ये आत्मा का ज्ञान वहां कोई उपयोग नहीं रखता है इसलिए उसका विषय इसका विषय अलग हो गया क्या करना चाहें ठीक है किम तद वेदांद वेद्यदा वेदांत वेद्य का जो आत्मा है वो क्या है तो उसके उत्तर में कहा वो असनायादि अतीत है कर्म विषय विषय जो आत्मा का ज्ञान है वो कर्तृत्व भोक्तृत्वादि युक्त प्रमादा होता है और कूडस्थ आत्मा का ज्ञान वहां नहीं होता इसलिए जो असनायादि अतीत है असनायादि से अतीत उस स्थिति में वहां कर्ता कर्मा आदि भाव भी नहीं हो सकता ये सूचित किया कर्त अन्वय अधिकारन्वय भोक्तृन्वया विशेषण व्यावर्तंते यहां विशेषणों से अलग अलग विशेषण दिया वेदात वेद्य अशनायादि अतीतम अभेद ब्रह्मक्षत्रादिभेद असंसार्यात्मतत्व तीन विशेषण दिया तो टीकाकार कहते हैं तीन विशेषणों से तीन धर्मों की निवृत्ति की कि कर्त्र अन्वय अधिकार कर्त्र संबंधी अधिकार कर्तापना कर्ता को जोड़ के अधिकार बनता है कि जिसको कर्म करना है उसको कर्तापना का अभिमान होना चाहिए कर्तृत्व तो अभिमान है तो कर्तृत्व तो अभिमान का निराकरण किया और भोक्तृत्व तो अन्वय कर्तृत्व तो अन्वय अधिकार है अधिकार, अधिकार अन्वय का भी निराकरण किया कि यहां अधिकारी एक एक कर्म में अधिकारी कौन हो सकता है जो ब्रह्म आदि युक्त अभिमान करता है वही अधिकारी हो सकता है इसलिए अधिकार अन्वय का निराकरण किया फिर भोक्तृन्वयसारी या आत्मतत्व इत्यादि से भोक्त अन्वय को निराकरण किया भो, भोक्तृत्व तो संबंध भी नहीं है कर्तृत्व तो संबंध भी नहीं है और अधिकारी रूप से ब्रह्म आदि अभिमान भी नहीं है ये तीनों नहीं होने से किस प्रकार से आप उस आत्मा को कर्मकांड के साथ संबंध करोगे ये प्रश्न है तो नहीं कर सकता है टिप्पणी में कहा ममा इदम अनुष्ठेय बुद्धि ही अन्वय है कर्त मैंने कर्त संबंध क्या है वो ममा इदम अनुष्ठेयम ये बुद्धि मेरा ये अनुष्ठान है ऐसा कर्तृत्व तो अभिमान करता है मद अभिल साधन इति हो अधिकार अन्वय ये मेरे लिए इष्ट साधन है मद अभिलक्षित मेरे द्वारा मेरे लिए इष्ट साधन है इस प्रकार का जो अन्वय है वो अधिकार अन्वय है उससे अधिकार तो प्राप्त होगा कि जैसे स्वर्ग काम हो ये तक तो स्वर्ग कामना करता है इसलिए वो स्वर्ग काम करने के लिए अधिकारी है माम नियोग स्वामीन अन्वयो भोक्त अन्वय ये मेरा नियोग है यानी ये मेरे लिए विधि है ऐसे आर्थिक भावना शाब्दी भावना और आर्थिक भावना दोनों दो होती है तो इसलिए यहाँ आर्थिक भावना करना मामाएम नियोग ये मेरा नियोग है इत्यादि स्वामीत्व अन्वयो स्वामी रूप से उसका संबंध करना ऐसे शाब्दी भावना के बाद बाद में आर्थिक भावना होती है तब कर्म करता है ये तीन प्रकार का संबंध कहा कर्त अन्वय अधिकार अन्वय भोक्तृन्वय तीनों प्रकार का विशेषण व्यावच्च दे तीनों प्रकार का विशेषण के द्वारा ये निवर्तित किया गया ऐसा तीन का अर्थ ये ऐसा किया दीपिका का आगे ठीक आई आमुष्मिक फल कर्मसु देह इधर आत्मज्ञानादेव आदेव उस लोक संबंधी कर्मफलों में आमुष्मिक कर्म फलों में देह से इधर आत्मज्ञान से ही प्रवृत्ति होती है यह सभी ने स्वीकार किया जो देह से इधर आत्मा को नहीं मानता है जैसे चारवाक आदि नास्तिक लोग नहीं मानता है वो कर्मों में प्रवृत्त नहीं होते तो कर्म में प्रवृत्ति का कारण तो देखा इतर आत्मज्ञान ही है इससे प्रवृत्ति होती है ऐसे प्रवृत्ति होने से उक्त आत्मज्ञानस्य से अफिंजित इसीलिए ऐसे ज्ञान पहले से प्राप्त है तो आपका जो ये जो आत्मा का स्वरूप है उक्त आत्मज्ञानस्य, से मान आदि, ब्रह्म क्षत्रादि भेद लिखित जो आत्मा की बात आप कर रहे हैं इसका कोई उपयोगिता नहीं अफिंजित मतलब इसका कोई उपयोग नहीं अल्प उपयोग वाला है इससे क्या करना है क्योंकि पहले से देह इधर आत्मज्ञान कर्मकांडियों को है तो जो कर्मकांड का अध्ययन करता है स्वाध्याय तो करता है उनको पहले से देह इधर आत्मज्ञान है ऐसे स्थिति में आपके जो ये आत्मज्ञान कोई प्रयोजन नहीं रहता कि है अल्प प्रयोजन है तब कहा अनुपयोगादिति अनुपय अरोधाच्च ये आत्मा की वहां कोई उपयोगिता नहीं मतलब इस आत्मा की चर्चा वहां की नहीं वहां जो आत्मा की चर्चा की है वो अलग है और ये आत्मा उससे अलग है कैसे अलग है तो कहते हैं किंच उक्त आत्मज्ञाने सर्वाभिम भंगा सर्वकर्मसुअ्रवृत्तेरवस्तता अपेक्ष और दूसरी बात यह है कि इसकी उपयोगिता वहां नहीं है एक तो एक बात हो गई दूसरी बात यह है कि किंच आत्मज्ञाने ये आत्मज्ञान हो जाने पर अच्छायादि अधिक आत्मा का ज्ञान हो जाने पर सर्व अभिमान भंगा सब प्रकार का अभिमान नष्ट होता है क्योंकि वहां ब्रह्म आदि अभिमान भी नहीं रहता है और अन्य अभिमान भी नहीं रहता है कर्तृत्व तो भुगतृत्व तो आदि अभिमान कुछ भी नहीं रहेगा तो सर्व अभिमान भंगा सारे अभिमान को ये भंग कर देता है छोड़ देता है तो अभिमान छोड़ने के बाद में इसको प्राप्त किया जाता है तो सर्व अभिमान भंग होने के बाद वो कर्ता नहीं बन सकता है तो उसमें अधिकारित्व तो भी प्राप्त नहीं होगा इसलिए ये संसारी आत्मा का ज्ञान उसमें कोई उपयोगी नहीं रखता है और अधिकार का विरोध भी होता है क्योंकि इसके बाद फिर वो अधिकारी नहीं बन सकता कर्म नहीं कर सकता तो सर्वाभिमान भंगा कर्मस्व अप्रवृत्ति देवी कर्म में प्रवृत्ति ही नहीं हो पाएगी इसीलिए कुतस्त अपेक्षा इसीलिए इस आत्मज्ञान की अपेक्षा नहीं है ये इसीलिए कर्मकांड लोग क्या कहते हैं कि आपको कर्म करना है तो उपनिष्द आदि वेदांत अध्ययन नहीं करना है बोलते वो तो इसलिए अथवाद मानते उसका कोई तात्पर्य नहीं ऐसा बोला क्योंकि इसका यदि तात्पर्य कहेंगे तो फिर वो निकल जाएगा वो रहेगा नहीं इसमें लोग प्रवृत्त हो जाएंगे तो वो नहीं रहेगा तो उसको बनाए रखना है तो इसको भी इसको इसी प्रकार से ही जानना पड़ेगा क्योंकि दोनों में विरोध है एक अधिकारित्व तो को सिद्ध करता है दूसरा अधिकारित्व तो को निवृत्त करता है तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति में विरोध हो जाएगा इसीलिए भी इस आत्मज्ञान की कोई उपयोगिता वहां नहीं है ऐसा कहा तो अधिकार विरोधाच में कहा ठीक है तथा भी कथम शास्त्रीय प्रवृत्तेराध्यासीक फिर भी शास्त्रीय प्रवृत्ति कैसे आध्यासी हो सकती है नहीं ही देहात्मज्ञाने बाधगे तथा अभ्यास अनुत्ति आशंक्य देहातिरिक्त आत्मज्ञान के बाधक रहते देहातिरिक्त आत्मज्ञान जब है तब अभ्यास कैसे हो सकता है आ? शास्त्रीय प्रवृत्ति आध्यात् आप नहीं कर सकते क्योंकि शास्त्रीय प्रवृत्ति में देहादिरत आत्मज्ञान है जब देहा आत्मज्ञान है तो अभ्यास नहीं हो सकता क्योंकि देह को आत्मा वैग नहीं मान रहे ना उससे भिन्न मान रहा है तो कथम देहात आत्मज्ञाने बाधक देहातिरिक्त आत्मज्ञान बाधक रूप से रहते हुए अभ्यास तद अभ्यास अनुवृत्ति उसके आत्माध्यास की अनुवृत्ति शास्त्रीय कार्य में कैसे हो सकती है नहीं हो सकती है कना चाहते ऐसी आशंका है सब कहते हैं तस् परोक्षा अपरोक्ष अध्यास विरोधे तत्पूर्वी के व शास्त्रीय प्रवृत्ति हाँ। यहां एक रहस्य की बात करते हैं कि आप आपका जो देखाधिरत आत्मज्ञान है और हमारे आत्मज्ञान में अंदर ये देहातिरिक्त आत्मज्ञान भी ठीक है देह से अलग आत्मा को मानता है इतने ही है किंतु उतने से की निवृत्ति नहीं होती है उतने से आत्मज्ञान भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है तो कहते हैं तस्व पारोक्षा वो जो देहातिरिक्त आत्मा को आप जो स्वीकार कर रहे हैं कर्मकांड में वो परोक्ष है परोक्ष है परोक्षता विषय है वो का विषय है का विषय नहीं क्यों क्योंकि उसके संबंध में आपने शास्त्र से सुना कि देहा आत्मा है वही करता भोक्ता आदि है वो, वो स्वर्ग लोग जाता है इत्यादि आपने शास्त्र से सुना मात्र है तो इसीलिए शास्त्र से सुनने से आपने उसको स्वीकार कर लिया देहा आत्मा है स्वीकार कर लिया इसलिए वो परोक्ष मात्र है माना गया के है केवल इतना यह अपरोक्ष अध्यास अविरोधी उस परोक्ष ज्ञान के साथ अपरोक्ष अध्यास का कोई विरोध नहीं अपरोक्ष अध्यास का मन यहां साक्षात अध्यास हुआ ये साक्षात अध्यास का कोई विरोध नहीं है उसके साथ क्योंकि परोक्ष और अपरोक्ष में कोई विरोध नहीं होता है परोक्ष परोक्षता का काम करता है अपरोक्ष अपरोक्षता का काम करता है जो अध्यास है यहाँ अपरोक्षिक अध्यास है आविज्य है अपरोक्षिक है उस अध्यास की निवृत्ति आत्मज्ञान से होता है असनायादि अतीत ब्रह्मादि अवेद असंसारी आत्म तत्व तो का ज्ञान से होता है और जो परोक्ष ज्ञान की बात कर रहे हैं उस परोक्ष ज्ञान से इसका कोई विरोध नहीं इसीलिए शास्त्र के अध्ययन करने के बावजूद वो अध्याप निवृत्ति नहीं होती है क्योंकि अध्यास निवृत्ति के लिए अलग काम करना पड़ेगा वो अलग काम का क्या है कि वो आत्मा का स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना वही अलग है तो वो स्वरूप का ज्ञान तो उन्होंने प्राप्त किया नहीं उन्होंने केवल इतना ही जाना कि यह देह आत्मा नहीं है देह से इधर कोई आत्मा है वो जो अगले जन्म में स्वर्ग आदि के लिए जाती है इतना उन्होंने जान लिया इतने मात्र से काम नहीं बनेगा ये कहते हैं कि तस् उस आत्मा का जो देहात आत्मा का पारोक्ष होने से अपरोक्ष अध्यास अविरोधे अपरोक्ष अध्यास के साथ इसका विरोध नहीं है क्योंकि देहातिरिक्त आत्मा ज्ञान केवल श्रुतमात्र है और अभ्यास तो पर अपक्ष है कैसे अपरोक्ष है मैं अज्ञानी हूं अज्ञोहम ऐसा अपने को अनुभव कर रहा है इसलिए अपरोक्ष है हाँ कहीं भी देखो उसको साक्षात संबंध से जाना जाता है मैं अज्ञानी हूं ऐसा अनुभव कर रहा है ज्ञानी आप ज्ञानी हो ऐसा कहने पर भी ज्ञानी अपने को स्वीकार नहीं करता तो अज्ञोहम यही अनुभव कर रहा है और आदि में भी यही अनुभव है इसीलिए हजन्योहम में ये अनुभव अपरोक्ष है और देह आधारित आत्मा है ये आपने मान लिया जैसे स्वर्ग है मान लिया है परोक्ष ज्ञान है स्वर्ग को आज तक तो किसी ने अनुभव नहीं किया मान लिया तो स्वर्ग है शास्त्र कहता है शास्त्र वजन रतम होता है इसीलिए उसको स्वीकार करना पड़ेगा और यह ऐसा नहीं है यहाँ तो अज्ञोहम ये अनुभव दिखाता है कि अपरोक्ष है तो ये अज्जोह अपरोक्ष अज्ञान को अध्यास को निवृत्त करने के लिए आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान ही चाहिए क्या ज्ञान चाहिए अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान चाहिए ये ज्ञान वहां नहीं है इसलिए दोनों में दोनों का विषय अलग अलग है दोनों में कोई विरोध नहीं है ये कहते इसीलिए अध्यास रहते हुए भी वहां परोक्ष ज्ञान हो सकता है ये कह रहे हैं तो अध्यास रहते हुए परोक्ष ज्ञान होता है देखा गया है ऐसे स्थिति में वहां भी हो सकता है तत्पूर्वी केव शास्त्रीय प्रवृत्ति विद्या इसीलिए अध्यास पूर्विका ही शास्त्रीय प्रवृत्ति है इसमें कोई संशय नहीं ऐसा आपको समझना पड़ेगा ये भाष्यकार ने कहा कि प्राक्य तदाभूतात्म विज्ञात प्रवर्तमान शास्त्र अविद्या विषयत्व नाधिवर्तन इस असंसारी आत्मा का ज्ञान होने के पहले प्रवृत्तमान जो शास्त्र है वो अविद्यावत विषयत्व को अधिक्रमण नहीं करता यानी वो अविद्यावत विषयत्व ही है अविद्या से युक्ति ही वो काम होता है वहां अब परोक्ष ज्ञान से काम चल रहा है परोक्ष ज्ञान जब तक है तब तक अविद्या है श्रवण श्रवणया भी बहुभेन्दो भी बहवो यम्न विद्यु आच्चर्यो वक्ता कुशलो आश्चर्य ऐसा कठोर तो सुनने पर भी बहुत सुनने पर भी नहीं प्राप्त होता है तो इसका मतलब ये स्वरूप ऐसा अभिमान है ऐसा ज्ञान है तो अपरोक्ष रूप से ही उसको जानना पड़ेगा इसलिए अपरोक्ष ज्ञान में परोक्ष ज्ञान में भेद हो जाता है। अभ्यास तथा यथा यथा उक्तानि तथा अधिकारिनम ब्राह्मणादि देहात्मनोर ब्राह्मणादरवन देहात्मनोरोंोन अभ्यास जैसे जैसे उक्त प्रकार उत्त प्रत्यक्षादी प्रमाण अध्यास को सिद्ध करते हैं जैसा जैसा सिद्ध करते हैं आपको दिखाया है, तथा उसी प्रकार आगमो भी शास्त्र भी विधे बोद्वार ब्राह्मण आदि शब्दे अनुब विधि का बोद्धार से विधि को शास्त्र जो विधि दे रहा है उस विधि को जानने वाला विधि को स्वीकार करने वाला जो शाब्दी भावना को मानता है तो शाब्दिक भावना करने वाले जो बोद्धा है और अधिकारी नम वो अधिकारी है ब्राह्मण ही उसी को ही ब्राह्मणादिश् से कहा जाता है अनुवादन कहता हुआ देहात्मनोर अन्योन्याध्यापम अध्यात्म वो ऐसा करता हुआ देह और आत्मा का अन्योन्य सिद्ध करता है कौन सिद्ध करता है आगमो भी आगम भी यही सिद्ध कर रहा है प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि तो सिद्ध कर रहा है इसको पूर्व में दर्शाया अब आगम भी इसी प्रकार सिद्ध कर रहा है क्योंकि बोधा कर्ता आदि रूप से जब नहीं है तब आगम प्रवृत्त नहीं होता तो आगम की प्रवृत्ति दिखा रहा है। और दूसरी बात है वहां ब्राह्मण शत्र आदि का नाम भी लेता है तो ये सब आध्यात्मिक है उनका संबंध करके वहां व्याख्या हो रही है इसीलिए भी उदय आत्मा का अन्योन्याध्यास को स्वीकार करता है ये मानना पड़ेगा आगम से भी यही सिद्ध होता है तो तथा ही कहा तथा ही ब्राह्मणो यजेत ये आगम वाक्य है तो ब्राह्मण जाति विशिष्ट मनुष्य यजन करें ऐसा कहता है इत्यादी शास्त्राण्य इत्यादि शास्त्र भी वर्ण आश्रम वयो अवस्था विशेषा अध्यास आश्रित प्रवर्तन वर्ण आश्रम वय अवस्था आदि विशेष को स्वीकार करते हुए ही प्रवृत्ति होता है तो वर्ण आदि क्या है इसको टीका में दिखा तत्र अष्ट वर्षम ब्राह्मण उपनीत आठ वर्ष में ब्राह्मण को उपनयन करावे एक विधि आ गया वर्ण को लेके इत्यादि वर्ण वयो विशेष से वर्ण भी बता दिया वयो भी बता दिया आठ वर्ष है ये बता दिया और ब्राह्मण से वर्ण को बता दिया इसको आठ ब्राह्मण को आठ वर्ष आठ साल में उपनयन कराना चाहिए नह वै भिक्षेता इत्यादि आश्रम ये ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम को दिखाता है स्नात्वा मन ये ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त करके समावर्तन कर्म को स्नान बोल रहे हैं ऐसा स्नातक होता है ना ये स्नान स्नातकोत्तर इत्यादि जो विद्यालय का नाम रखते हैं वो है स्नातक हो गया इसका मतलब वो अभी समावर्तन से आगे कर रहा है तो समावर्तन से आगे वो गृहस्तात्र में जाता है तो नहवा स्नातवा भिक्षेदा उसके बाद उसको भिक्षा ग्रहण करने का अवकाश नहीं है वो भिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता है वो उसके पहले ही भिक्षा ग्रहण कर सकता है जो ब्रह्मचर्य अवस्था में भिक्षा ग्रहण करना कर्तव्य होता है ब्रह्मचारी को ओ जैसा घरों में जाकर के भिक्षा ग्रहण करना चाहिए अथवा जैसा स्थान जहाँ मिले वहां जाके भिक्षा ग्रहण करके करना चाहिए तो भिक्षा लेना ब्रह्मचारी का कर्तव्य है उसके आचार के अंतर्गत है किंतु स्नान करने के बाद स्नातक हो गया गुरुकुल से बाहर आ गया गुरुकुल निवास समाप्त कर दिया ऐसे स्थिति में फिर भिक्षाधन नहीं होता है ये आश्रम विशेष के विधान है फिर अवस्था विशेष के लिए कहा जाद पुत्र कृष्ण केशो अग्निनादी दग्नि आधान करने की बात है वसतो वसंदे ब्राह्मणः अग्निनादीत वसंत ऋतु ब्राह्मण के लिए कहा ग्रीष्मे क्षत्रिय इत्यादि कहा है तो ऐसा जो अग्नि आधान करना है अग्नि आधान करके नित्य अग्निहोत्र करना होता है वो कब करना चाहिए इसके लिए अवस्था विशेष बताया क्या अवस्था है जाद पुत्र जाता पुत्र यसे सजाद बहुरी समास जिसका पुत्र उत्पन्न हो गया ऐसा व्यक्ति कृष्ण के कृष्णा केशा सृष्ण केश काले बाल होना चाहिए मतलब बुढन वृद्धावस्था के पहले अग्नि नीत ऐसे व्यक्ति अग्नि का आधार करें यह अवस्था की बात करता है इत्यादि अवस्था विशेष अध्यास ये भी अध्यास है तो अभी स्पष्ट है कि ये सब अध्यास को स्वीकार करके ही शास्त्र कह रहा है आदिशब्दा जीवन जुहुिया इति जीवनस्य तो आदि शब्द से अवस्था आदि कहा भाष्यकार ने आदि से क्या लेना चाहते हैं जीवन जुहिया जब तक जीवन है तब तक हवन करें यज्जीविहोत्रम जुहुिया जरा मर्य यद अग्निहोत्र ऐसा कुछ वाक्य है कुरर्णवे कर्मा विजीवे सदगुण सम इत्यादि वाक्य है जो यावज्जीव के लिए करता है यावज्जीव दर्शन महाभ्या में जेता यावज्जीव ज्योतिष में यजेत सब आता है तो ये जीवन जुहिया और स्वर्ग काम हो येता ये स्वर्ग कामना है तब यदन करें यदि काम कामिता है कामना है इसकी भी बात करते हैं और जीवन पर्यंत जीव करना चाहिए यह भी कहते हैं गृहदाह जिसका घर जल गया है मान घर में आग लग गई हो तो उसको प्रास्त कर्म करना चाहिए निमित्त विशेषण नैमित्तिक कर्म है ग्रह दाह होने पर घर में आग लगने से ही वो कर्म करना होता है इसीलिए निमित्त को लेकर के होता है नैमित्त काम महापादगीवादेश अध्यास हो गिखे और जो महावादगी है उसके लिए बड़े बड़े प्राश्चित भी बताया इत्यादि अध्यास के कारण ही होता है महावादगी उसको अध्यास के कारण मानता है और गृह आदि संबंध होने से ही बाघ्य अभ्यास होने से ही वो गृह आदि को अपना मानता है और फिर कामित्व है वो भी अध्यास के कारण होता है और सब इस जितने बताया सब अध्यास के कारण ही हो रहा है इसमें एक भी ऐसा नहीं जो अध्यात्म के बिना होता हो इसीलिए अध्यात्म ही इनको मानना पड़ेगा शास्त्र भी उसी को स्वीकार करके ही व्याख्या करता है तो इस प्रकार इसको समझाया और आगे फिर इसी को विस्तार करेंगे कि कैसे अध्याप होता है बाकी अध्यास आध्यात्मिक अध्यास सब कैसे होता है इसको बताइए अब यहां तक क्या बताया है कि पहले जो बाक्य कहा था ये शास्त्रीय और लौकिक सारे व्यवहार आध्यासिक है अध्यासम पुरस्कृत शास्त, शास्त्र व्यवहार इत्यादि कहा था ये उसको व्याख्या करके समझाया कि अभी तक वही पूर्ण हुआ अब आगे जो पूर्ण पहले का विषय चल रहा था उसको विस्तार करेंगे ठीक है उक्त प्रकार उक्त प्रमाण ही, प्रमाने। प्रमाने ही सिद्धे अध्यासे कसद कस्मदे वैपरी वध्यास विशेष बुगुत्सयाद्यास लक्षण परावर्शक जैसे जिन प्रमाणों पर विचार किया उन प्रमाणों के आधार पर आधारभ सिद्धे अभ्यास सिद्ध हो गया तो उक्त प्रमाणे सिद्धे अध्यासे कस्य युष्म अर्थ से कस्मिन अस्मदर्थ कौन से युष्मदर्थ है और कौन से अस्मद है जिनका परस्पर अध्यास हो गया है और वैपरीत्य कौन सा अस्मदर्थ है कौन सा युष्मदर्थ है जिसमें आत्मा का अनात्मा में अनात्मा का आत्मा का अध्यास हुआ आपने जो पहले कहा इधर इधर अध्यास आत्मा अनात्मा इधर इधर अध्यास पुरस्कृत इत्यादि कहा था तो ये कौन सा कौन सा है इसको अलग से दिखाने के लिए ये प्रसंग हो रहा है ऐसा विशेष भुगुत्साया इनके विशेष जानने की इच्छा की स्थिति में तदर्थम अध्यास लक्षण परामर्श दी उसके लिए अध्यास का लक्षण का परामर्श करते हैं उस पर विचार करके पहले जो अध्यास कहा उसको परामर्श करते हैं जो अन्यत्र उक्त है और अन्यत्र उसका परामर्श होता है पहले कहा गया क्या कहा था स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्ट अवभाषम अध्यासो नाम उच्च दे ऐसा ग्रंथ से कहा था वो पहले कहा कर दिया है और अभी उसको फिर अनुवाद कर रहे हैं अध्यास क्या है जो कहा अनुवाद किया फिर वो अनुवाद के बाद क्या क्या अध्यास है अलग अलग उसको दिखाई भाष्य में कहा अध्यासो नामा अतस्मिन् तदबुद्धि रिधि अध्यास क्या है इसको हमने कहा था क्या कहा था अतस्मिन् तदबुद्धि ही जो वो नहीं है उसमें वैसा ज्ञान हो जाना अतस्विन तत्प्रकार ज्ञान हो जाना ये अध्यास ने कहा था कि रज्जु सर्प नहीं है वो उसी में सर्पबुद्धि हो जाना तो रज्जु भिन्न नहीं सर्प भिन्न रज्जु में अतस्मिन सर्पबुद्धि ये है तदबुद्धि इति अबोचाम ऐसा हमने पहले कहा था ये आपको याद होगा अब वो क्या है तो आगे बता रहे हैं तद यथा वो कैसे है देखो पुत्र भारदिषु विकलेशु सकु अहमेव विकल सकलो वी बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यक्ष यहां धर्माध्यास करता है स्वरूप अध्यास नहीं है ये पहले कहा था यहां केवल धर्माध्यास बाहर का धर्मों का अपने में अध्यास किया कि पुत्र भारि है पुत्र है भार्या है कुटुंब है तो पुत्र भार्य आदि में विकलत्व तो या सकलत्व हो जाएगा मतलब ये पुत्र भार्य में किसी कोई बीमार हो गया विकल हो गया तो उसको अपनी ही बीमारी समझता है सकल है स्वस्थ है सुखी है तो अपना सुख समझता है उसको पुत्र भार्या आदि को कुछ प्राप्त हो गया तो वो मेरी ही प्राप्ति है ऐसे समझता है और कुछ नुकसान हो गया तो नुकसान भी मेरी ही है ऐसे समझता है कुटुंब में ऐसा होता है जो पुत्र होता है वो पढ़ने जाता है और परीक्षा लिखता है परीक्षा लिखने पर फेल हो गया फेल हो गया तो पिता मादा अपने ही फेल मानता है अम्मी फेल हो गया मानता है अब वो पास हो गया तो खुशी से अपने ही अभिमान करके सबको बोलता है हाँ हम कितना देखो अच्छा है हमारा पुत्र ये हो गया तो उसके साथ अभिमान है उसी से सुख दुखी होता रहता है वो बाहर है वो दूसरी व्यक्ति है ऐसा होने पर भी अपने अंदर उसको लाके मिला देता है तो बाघ्य धर्मों को आत्मा में अभ्यास करता है हमें विकल है अभिमान होता है कि मैं ही विकल हो गया हूँ विकल मन कला से रहित विकला विकलह मन कोई गुण चला गया कोई दोष आ गया ये कहना चाहे सकल मन कला के सहित कोई गुण आपका आदान किया कोई दोष आ गया गुण चला गया दोष आ गया ये स्थिति एक है और सकल मन गुणवान हो गया ऐसे स्थिति में अपने को ही सकल और विकलमान के अभिमान करता है तो कितना देखो केवल शरीर तक नहीं है बाहर भी जा रहा है तो बाह्य धर्मान आत्मा ने अध्यक्ष इस प्रकार से बाहर के धर्मों को भी आत्मा में अभ्यास करता है इसके लिए आगे दिखाएंगे जब इतने बाहर धर्मों को भी अपने में अभ्यास करके दूसरा समझता है तो बाकी की बात क्या करेगा ये कवि का न्याय दिखाएंगे इसलिए पहले बाह्य धर्मों को दिखाया इतने बाहर से भी अभिमान कर रहा और इतना ही नहीं कभी जो है अपने घर में गाय है भैंस है इससे भी अभिमान पुत्र आदि शब्दों से उनको भी लेना है भैंस है और गाय है गाय मर गई है वो मैं ही मर गया हूँ अच्छा समझता है तो ये यही सब अभिमान होता है तो राज्य में भी करता है और जमीन आदि में भी करता है कहाँ नहीं करता सब जगह पर अपनी गाड़ी खरीद के लाया गाड़ी खराब हो गई तो मैं गया ऐसा बोलता है वो भी दुखी होता है तो गाड़ी खराबी से अपने को दुखी मानता है तो सुखी मानता है ये तो सब होता ही है तो उन धर्मों में भी बाह्य धर्मों में भी हो रहा है तो आंतरिक की बात क्या करना इसलिए आगे कह रहे हैं तथा देह धर्म अभी उसके बाद देह में आइए क्रम से स्थूलोह मैं बहुत मोटा हूँ ऐसा अभिमान करता है मोटे व्यक्ति को हमेशा अभिमान रहता है मैं मोटा हूँ वो पतला होना चाहता है अब वो होता नहीं जितना पतला होना चाहता है उतना ही वो मोटा होते जाता है स्थूल ऐसा अभिमान रहता है और कोई उनको ओ, मजा करेगा तुम बहुत मोटा हो बोलेगा बहुत दुखी होता है उससे बहुत बीमारी भी आता है डिप्रेशन भी होता है ऐसा होता है सब लोग मुझे मोटा बोलता है मोटा बोलना है, है। होता है और देखो कितना अभिमान शरीर को हो रहा है भाई उससे तुम्हारा क्या लेना देना नहीं है वो उसको पकड़ के रखता है क्योंकि वो शरीर के साथ पूरा अभिमान करता है उसके साथ मिला दिया मिलाने के कारण एक हो गया ऐसा समझता है कृषोहम और कोई पतला है तो अपने को पतला समझता है और कोई बोलेगा तुम बहुत पतले हो हंसगुले पतले वैसा बोलेंगे तो भी दुखी होता है वो अब वो मोटा होना चाहता है वो होता नहीं आ, तो कृषो हम ये भी अभिमान होता है फिर गौरव हम कोई कहता है कि मैं जो है गोरा हूं ऐसा अभिमान होता है गौरापन का अभिमान है वो तो मैं तो जहाँ गौरापना है उसको अपना अभिमान करके मैं गौरा हूं समझता है फिर ये तो हो गया गुणों का अध्यास अब जो है कर्म का अध्यास कर रहे तिष्ठामी मैं खड़ा हूं शरीर खड़ा है वो अपने को खड़ा मानता है गच्छा शरीर चलता है और अपने को चलने वाला मानता है क्या नहीं मानता है? ये तो मान करके आप सारा कर रहे आप जो गोड़स् आत्मा का स्वरूप मान के कुछ नहीं कर रहे जो भी आप कर रहा है इन सबको मान के कर रहा है फिर अपने को जानी समझता है लेंघयामी ची और मैं छलांग मार रहा हूं अब ये क्यों बोला होगा भाषिकार को मन में आया तो बोल दिया क्योंकि निष्ठा में गच्छा में इतने काम होता फिर कोई खादा इत्यादि बोलना चाहिए था वो नहीं बोला लेंगे भी कहा मतलब कहीं उनको मन में आ गया तो बोल दिया छलांग मारना तो सामान्य रूप से मनुष्य तो छलांग नहीं मारता है तो कभी कभी मारता भी है जरूरत पड़ने पर नदी आदि नाड़े आदि में छलांग मारता है तो ऐसा छलांग मारना लेंगे ऐसा भी कहता फिर लंघन करना मतलब दूसरा एक भी होता है जैसे व्रता आदि करते हैं तो फिर तो उसको भी लंघन बोलते हैं किंतु अब यहाँ सामान्य रूप से लंघन मैंने लाभना ही है ये हो गया शरीर के धर्मों को अध्यास कर दिया हाँ इसमें क्या है शरीर के धर्म का भी अपने अध्यास कर रहा है उसके बाद स्वरूप अध्यास भी हो गया दोनों हो रहा है क्योंकि स्थूलो हम भी समझता है पुत्र तो में स्वरूपाध्यास नहीं मैं पुत्र हूं ऐसा नहीं समझता है यहाँ तो स्थूलत तो धर्म भी आरोप किया और उसमें स्वरूप भी जानता है तथा इंद्रिय धर्मान इंद्रिय धर्मो को भी मानता है जैसे मूकहा मैं मूक हूं मैं बोल नहीं पाता हूं जो वाणी का धर्म है उसको अपने में मान लिया कान हा मैं जो है कान हूं कान मान सुनता नहीं नहीं सुनता है नहीं, नहीं। दिन्दावस। दिन्दावस। एक एक से अंधा एक एक अंध से अंधा हो तो उसको काण बनते क्लीब हा जो नमंसक है जिसको बच्चा नहीं होता है वो क्ली होता है और वो भी अपने को क्लीब मानता है इंद्रिय धर्म है वो बधिर सुनता नहीं है आ, वो बधिर है ऐसा अपने को जो इंद्रिय धर्म स्रोत्रादि का जो इंद्रिय धर्म है उसको मानता है स्रोत्र धर्म है बधिरत्व उसको अपने में आध्या करके मैं बधिर हूं समझता है अंधहा हम ये दोनों अंक नहीं देखता दोनों नहीं है दोनों अंक नहीं दिखाई पड़ता है उसको अंधा करते वो भी अपने में इंद्रिय धर्म का अध्यास करता है तो मूक काण है हा, क्लीब हाथी अंध है हा, ये था जो धर्म है इंद्रियों का है वो अपने में आरोप करके अपना स्वरूप ऐसा मानता है यहां तो बाहर इंद्रियों का हो गया ज्ञान इंद्रियों का अब तथा अंतकरण धर्म अंतकरण धर्मों को भी मानता है धीरे धीरे अंदर जागर अंदर जो अंतकर्ण धर्म है काम काम भी अंधकरण धर्म है काम करना मन कामना करता है संकल्प संकल्प विकल्प संकल्प विजिगुत्सा, संकल्प विकल्प दोनों ये मन का धर्म है अध्यवसाय ये बुद्धि का धर्म है ये सारे अपने भी मानता है तो काम संकल्प विजिगुत्सा, अध्यवसाय आदि, अंधकरण धर्मान अध्यत्यदि ये पहले से संब, संबंध करना है एवं अहं प्रत्ययिनम अशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्म ने अब अहंकार तक बता दिया मन तक बता दिया अंधकरण धर्म के बाद और उसके आगे की बात बोलते क्योंकि यहाँ काम संकल्प विचिकित अध्यय तक हो गया उसके बाद अहंकार अवशेष रह गया तो अहंकार में जैसे अध्यास होता है एवं अहं प्रत्ययीनम अहम प्रत्यय प्रत्य मन अहंकार अहंकार का जो धर्म है हम प्रत्यय अहंकार हम अहम करके अभिमान करता है जो क्षेत्र रत्न करके मानता है अपने को अशेष और सभी कर्म का कर्ता रूप से मानता है ऐसा जो अहंकार है हम प्रत्यय है अशेष स्वप्रचार साक्षी वो अहंकार के जितने भी प्रचार है मैंने जितने भी अहंकार की विक्रिया है अहंकार जितने भी कार्य करते हैं बहुत सारे कार्य कर भोक्तृत्व करते तो तो रहता है ये है स्वप्रचार स्वप्रचार मैं अहंगार का प्रचार उसका हलचल ये सारे हलचल को अशेषक स्वप्रचार संपूर्ण अहंकार के हलचलों को उनकी विक्रियाओं को जानने वाला जो आत्मा है प्रत्यय साक्षी उसके साक्षी रूप से जो आत्मा है प्रत्येगात्मा ही अध्यक्ष वो साक्षी में प्रत्येगात्मा जो साक्षी है उसमें अध्यास करता है किसको ये अहम प्रत्यय को अध्यास करता अहम प्रत्यय का जितने भी कार्य है उसके साक्षी है ये अहम प्रत्यय और साक्षी को दोनों का अलग कर रहे हैं कि वो उसको जानने वाला है उस जानने वाले में अहम प्रत्यय को अभ्यास कर रहा है अहम प्रत्यय इनम ये कर्म में अध्यक्ष इसके साथ संबंध होगा उसको अध्यास करके अध्यास करके क्या मानता है अहमकर्ता मानता है यदि वो अहमकर्ता नहीं है हम क्या है स्वप्रचार प्रत्यय साक्षी है वो तब भी वो अहम करता ऐसा अभिमान करता है तो अहंकार में आत्मा का अभिमान हो गया तो प्रमादा उत्पन्न हो गया जिसको चिदाभास कहते हैं क्षेत्र कहते प्रत्येगात्मा ने अध्यक्ष तम से प्रत्येक आत्मान अब वो प्रत्येक आत्मा को जिसका यहाँ इस प्रकार से अध्यास किया उस प्रत्येगात्मा को सर्व साक्षी सबका साक्षी है जिसका बुद्धि प्रत्यय होता है सबका वो साक्षी है तद विपरीय उससे विपरीत रूप में यानी पहले तो साक्षी में अहम प्रत्यय का किया। उसके विपरीत रूप में अंधक करण आदि स्वाध्य दी अंधक करणादि में अध्यास करता है इस प्रकार से उसका अध्यास भी इधर हो जाता है ऐसे उन धर्मों को जो प्रत्यय साक्षी है प्रत्य साक्षी के धर्मों को अंतकरण आदि में अभ्यास करता है इस प्रकार से तद विपरी अंतकरण आदि में अभ्यास करने से क्या हो जाता है वहां चैतन्य आ जाता है अंतकरण चेदन बन जाएगा चेतन बनकर के प्रवृत्ति होगा तभी अंतकरण का अंधकरणत्व प्रगट होता है इसीलिए वो चेतनत्व उस आत्मा से लाया है वो अंतकरण स्वयं चेदन नहीं है चेतनत्व आत्मा संबंध से यहां अभ्यास किया गया तो अहम साक्षी में अंधकरण धर्मों को अध्यास करने पर अहम कर्तृत्व भाव साक्षी के साथ ऐक्य करके होता है और साक्षी के जो चेतनत्व है वो अंधकरण में अभ्यास करने पर अंधकरण चेतन सा बन जाता है चेदन जैसा काम उसका होता है और जितने भी हम ध्यान करते जब करते सब करके जहां पहुंच जाता है इसी चेतनत्व में पहुंच जाते हैं कि अंधकरण में हम प्रत्येक में जो चेतनत्व है उसके साथ हम तादाद में करते हैं उसके पीछे नहीं जा पाते वहां तक तादाद में करके मैं बड़ा तपस्या हूँ ऐसा मानता है तपस्या कर रहे हैं सब कुछ जोड़ने के लिए फिर जो है तपस्या हूँ मैं बड़ा तपस्या हूँ मानता है लोग बोर्ड भी रखते हैं एक सौ आठ श्री कितना है फिर उसके बाद तपस्या भी दर ऐसे ऐसे करके लिखते हैं तो वो सब मानता है उसमें क्योंकि मानने से ही उनको अच्छा लगता है यदि सब कुछ आपने किया आप कुछ नहीं मानता है तो वो खाली हो जाएगा ना इसलिए मानना है केवल अपना मानना नहीं लोग भी चारों तरफ उनको मानना है कि बहुत बड़ा तपस्या है है ऐसा मानेंगे तो खुशी हो जाती है ऐसे होता है इसका मतलब उन धर्मों को लेके जो व्यवहार हो रहा है वो उसमें चेतनत्व मान रहा है वहीं तक सीमित करके अपने को रख रहा बाद में वास्तव में उससे पीछे जो साक्षी है वो ही उसका स्वरूप है तब भी उसको नहीं जान रहा इस प्रकार अहंकार में अहम प्रत्यय जो अहंकार है या अहम प्रत्यय कहने पर जो अहम प्रत्यय का वाच्य लेंगे वो अहम प्रत्यय का वाच्य जो अहंकार है उसको अहम प्रत्यय का साक्षी जो लक्षित अहमात्मा है चितात्मा है उसमें अध्यास संबंध करता है और उसके साथ इसको करेगा अब ये कैसे करेगा उसको जान के करेगा कि नहीं जान के करेगा ये पहले बता दिया हाँ। क्योंकि आकाश के समान है ऐसा कहा था कि वहां पूछा गया कि आत्मा में कैसे का का आत्मा का अध्यास होगा क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही होता नहीं तब कहा था कि जैसे हाँ अप्रत्यक्षे भी आकाशे बालाधीन अध्यस्ती ये कहा अप्रत्यक्ष होने पर भी आकाश में ये सब अभ्यास जैसा होता है वैसा यहाँ भी हो जाएगा इसलिए उसको जानने की आवश्यकता नहीं और दोनों एक इंद्रिय के द्वारा वैध्य होना चाहिए ये भी नियम नहीं ये न, न प्रकार वहाँ एक सादृश्य आ जाना चाहिए प्रतिभास होना चाहिए आभास होना चाहिए आभा होने मात्र से वहाँ अभ्यास हो जाता है ठीक से दोनों को जानने के बाद अभ्यास नहीं होता जैसा ऋषि को ठीक से जान लिया तो अभ्यास कहाँ होता है नहीं होता तो ये जानने के बाद नहीं होगा नहीं जानता तभी हो रहा है और बिल्कुल नहीं जानना है आभाष रूप से जानना चाहिए यह ना यह ना प्रकार कि जानना चाहिए किंचित जानने से अध्यास होगा ये पहले समझा दिया था अब ये अभ्यास प्रकरण को समाप्त करना चाहते हैं इसलिए इसको विस्तार करके कौन सा कौन सा कैसा कैसा अध्यास होता है ये बताए क्योंकि यहां भी कोई शंका करता है कि बाकी सब ठीक है हम तो ये जो समझ रहे हैं ये अध्यास नहीं हो सकता वो अध्यास नहीं हो सकता ऐसा ऐसा करके कोई बता सकता है जैसे कोई बहुत बड़ी साधन करता है उस साधन को कोई अध्यास मानने को तैयार होता है कोई नहीं होते कितनी भी साधो को बुला के पूछे तुम जो भी कर रहे अध्यास है भाई वो नाराज हो जाएगा बोला तो, तो इनको बहुत असूया हो गया मेरे से अब जो है ऐसा बता रहा है, है।, है? अपने तमस्तित्व का जो है अभिमान उसमें वो अध्यास नहीं मानता और कोई अपने को पंडित मानता है उसको बोला तुम्हारा पांडित्य पूरा अध्यास मानने को तैयार होते हैं भैया कैसे हो सकता है इसका मतलब इसको मेरे से नाराज है इसीलिए ऐसा बता रहा है मेरे से देश करता है इसलिए मेरे पांडित्य को वो मिट्टी में मिलाना चाहता है ऐसा करके सोचता है इसका मतलब वो हम अध्यास मानने को तैयार नहीं होते हैं इसीलिए भाष्यकार ने जानबूझ के किया क्योंकि तो उनको तो मालूम है कि ये तो ये सब नहीं मानते हैं लोग तो शास्त्रीय व्यवहार को भी उन्होंने जोड़ा उसके बाद देव संबंधी भाग्य संबंधी सारे व्यवहार को गिन गिन करके बताया कि ये सब सोच लो कि यह अध्यास है कि नहीं है तो सिद्ध होता है कि अध्यास ही है इसलिए विस्तार से ठीक है हमें देखिए अध्यास अनर्थ हेतुदा दर्शय तुम अध्यास ही सब अनर्थ का कारण है ये दिखलाने के लिए उन विशेषों को उदाहरण रूप से दिखाया आ, ये क्योंकि त्र भारदि संबंध को लेकर के अपने को सुखी मानता है है ना तो वो अरर्थ का कारण है ये नहीं मानता है किंतु वही सब अर्थ का भी कारण है क्योंकि तो उसके साथ संबंध होने पर उस अगल विकलत्व आदि का अभिमान अपने में हो जाता है फिर वो सब बनेगा प्रसिद्ध अतिरेकोरअपी पुत्रादि साकल्य वैकल्योर अनुभव न मुख्य अध्यात्म सिद्ध हो अप्रसिद्ध अतिरेका नाम कृषि नाम तथा किम वक्तव्य विद्याशय जिससे कई व्यक्ति के न्याय पूछ रहे हैं। उसमें कहने की क्या है कि जब ऐसा हो रहा है बाहर के विषय है और स्पष्ट रूप से हम जानते हैं कि ये बाहर का है और सभी लोग जानते हैं प्रसिद्ध अतिरेक योरवि प्रसिद्ध है अतिरेक जिनका ऐसे प्रसिद्ध अधिरेक वालों का भी अतिरेक मन भेद प्रसिद्ध भेद सिद्ध है सब जानता है ऐसे पुत्रादि साकल्य वैकल्य हो ये साकल्य वैकल्य समास इसलिए प्रसिद्ध द्वंद्व समासको कहा कि पुत्रादियों का जो सकलत्व और विकलत्व पुत्रादियों में गुणादि होना और पुत्रादि में दोषादि होना ये बाहर है ये स्पष्ट रूप से सभी मानता है किसी को कोई संशय नहीं इस विषय में फिर भी अनुभवे मुख्य अध्यास सिद्ध हो ये अनुभव से ही वहां अध्यास सिद्ध हो रहा है मुख्य अध्यास सिद्ध हो रहा है मैंने उसके सकलत्व विकलत्व को अपना सकलत्व विकलत्व मानता है आत्मसंबंधी अध्यास को तो मुख्य अध्यास कहते हैं आप तो अनुभव नई मुख्य अध्यास सिद्ध ये अनुभव से ही मुख्य अध्यास सिद्ध हो रहा अब तो जब ऐसा सिद्ध हो गया तो अप्रसिद्ध अधिवेका पृषत्वादीना किम वक्तव्य प्रसिद्ध में ही ऐसा जब हो रहा है तो अप्रसिद्ध में अप्रसिद्ध क्या है जैसे आदि कृषि आदि अपने देह धर्म है ये अपने से अलग है करके प्रसिद्ध नहीं है स्पष्ट रूप से नहीं जानता है ना देह से अलग है ये धर्म ऐसा नहीं जानता देह के साथ मिलाता है और आत्मा का संबंध भी उस देह के साथ करके बैठा है आत्मा से अधिक है ऐसा जानता नहीं इसीलिए कृष्त्व आदि तो अपना ही संबंध रखता है उसमें तो अभ्यास होगा इसके विषय में क्या करना जो बाहर विषय में ही हो रहा है तो बाकी तो हो गए तो कितने मूर्ख है बाहर विषय को भी कर रहा है और अपने अंदर विषय को भी कर रहा है तो अपना अंदर ही करता तो तो बात अलग थी किंतु उतना ही नहीं बाहर करता है और जितना जितना बाहर करेगा उतना उतना अपने को बड़ा मानता है जिस बहुत बड़ा परिवार होगा तो बहुत बड़ा परिवार में अपना हम फैलाता है फिर अपने को बहुत बड़ा मानता ऐसा होता है और बहुत धनवान है उसके पास इतना धन है सारे धन में अभिमान करता है ऐसा होता है तो जितना फैलाएगा उतना अच्छा मानता जबकि वो उल्टा है हाँ पुत्र इत्यादि कहा पुत्र भार्या भारियादिशु विकलेशु सगलेश इत्यादि कहा बाह्या स्वदेह अपेक्षाया पुत्रा में बाह्या धर्मान आत्म ने अध्य बाह्य क्यों है क्योंकि अपने देह की अपेक्षा से ये पुत्रादि बाह्य है सदधर्मा वैकल्यादय उन पुत्रादियों का धर्म है वैकल्यादि स्वस्वाम्य निमित्त आत्मनि स्वदेह तान आरोपी उनके साथ स्वत्व संबंध करके स्वस्मी संबंध करके मैं उनके स्वामी हूँ ऐसे संबंध करके उन पुत्रादियों का स्वामी हूँ ऐसे संबंध करके आत्मनि स्वदेह आत्मा में यानी स्वदेह में अपने शरीर के साथ संबंध करके तान ता आरोप शरीर के साथ उसको मिलाकर के अपना ही मानता है प्रसिद्ध भेदा नारा आत्मनि मुख्या से सती अप्रसिद्ध वेदा सुधरा तुख्याध्यास आदित्य जिनका भेद प्रसिद्ध है ऐसे पुत्रादियों का जब अभ्यास इस प्रकार से हो रहा है तो मुख्य अध्यास हो रहा है अहम अभिमान हो रहा है वहां तो ऐसा अहम अभिमान के साथ अध्यास हो रहा है तब अप्रसिद्ध भेदा नाम जिनका भेद प्रसिद्ध नहीं है अप्रसिद्ध प्रसिद्ध नहीं है भेद जैसे शरीर धर्म जितने भी है वो अप्रसिद्ध है शरीर स्थूलोहम कृषोहम गोरोह इत्यादि धर्म प्रसिद्ध नहीं है अप्रसिद्ध धर्म उनका सुतरा तत्र मुख्यास वहां तो मुख्य अध्यास होगा इसमें क्या कहना है निश्चित रूप से वहां मुख्य अध्यास होगा अहम आदि अभिमान इसके साथ भी होता है इसीलिए अहम कृषो इत्यादि जो अभिमान है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है बाहर धर्म को कर रहा है तो अंदर क्यों नहीं करेगा तथा देह धर्मान इत्यादि का वैकल्यादी नाम स्वदेह द्वारा आत्मनि अध्यासवदित आवत वैकल्या को जयसा ये का अर्थ तथा देह धर्मा में जो तथा शब्द से क्या लेना चाह रहे कि वैकल्या आदि पुत्र मित्र आदि का जो वैकल्य है उसको जैसा स्वदेह के द्वारा आत्मा में अभ्यास करता है स्वदेह के साथ संबंध पुत्र आदि का और फिर स्वदेह का आत्मा में अध्यास इस प्रकार परम्परा अध्यास करता है ऐसा अध्यास जब हो सकता है तो उस अभ्यास के समान कृषोहम गौरोहम हम इत्यादि अध्यास भी होता है ये देह धर्म अध्यास देहश्च तद देह धर्माश्च देहधर्मा तान आत्म ने अध्यस्थ्य दी संबंध है देह और धर्म देह धर्म में क्या समास करना है बोलते देहश्च धर्माच ऐसा कर्मधारे समाज करना तो देह धर्मा तान आत्म अध्यक्ष दी उन देह धर्मों में देह धर्मों को आत्मा में अध्यक्ष कर रहे मतलब देह को भी कर रहा है और धर्मों को भी कर रहा है अत्र अत्र अहंकार द्वारा आत्मा अधिष्ठान यहा अहंकार के माध्यम से आत्मा अधिष्ठान है ये आत्मा ने अध्यक्ष कहा है ना? नाह धर्मों को आत्मा में अध्यास कर रहा पहले बाह्य धर्मान आत्म ने दी, वो बाह्य धर्मान आत्म ने दी को आगे सब जगह जोड़ना है आत्मने अध्यस्थि चाहिए तो देह धर्मों को आत्मा में कैसे अध्यास करता होगा तब कह रहे हैं कि यहाँ तो अहंकार के माध्यम से आत्मा को अधिष्ठान बनाए पहले अहम अहम अभिमान होता है वो अहम अहम अभिमान शरीर में होता है वो शरीर का संबंध बाह्य में होता है तो बाह्य का अध्यास शरीर के द्वारा अहंकार के द्वारा आत्मा में है परंपरा से आत्मा में पहुंचेगा और कोई है नहीं क्योंकि आत्मा तो एक ही है उस आत्मा का संबंध अहंकार से हो गया तो अहंकार माध्यम से आत्मा को यहाँ अधिष्ठान बनाया साक्षात नहीं साक्षात कूड़स्था आत्मा में अध्यास नहीं हो रहा है यहाँ अहंकार के माध्यम से हो रहा है मैंने पहले जीवात्मा के द्वारा ही संबंध करेगा वहां जीवात्मा संबंध से वहां आत्मा धर्मों को अध्यास कर रहा है तो अहंकार द्वारा आत्मा अधिष्ठान अधिष्ठान अध्यास का आश्रय हो गया आत्मा ने अध्य चाहिए ना तो वो आत्मा अहंगार माध्यम से ये वाक्यर्थ से अहंगार को लेना है उक्ता अध्यासाद भी अंतरंग अभ्यास कथियती इस अध्यास से भी और अंतरंग अध्यास है देह धर्मों से भी अलग है इंद्रिय धर्म क्योंकि इंद्रियों का अधि इंद्रिय माना गया है इसीलिए देह से भी अंतरंग हो गया तो उक्ता देह धर्म का अध्यास से भी अंतरंग अभ्यास जैसे तथा इंद्रिय धर्मान इत्यादि का यदा देहम तदर्माश आत्मा अध्यक्ष तथा इंद्रियाणि इंद्रिया तदर्माश अध्यक्ष यहाँ भी ऐसा अन्वय करना है जैसे पहले देह और देह के धर्मों को आत्मा में अभ्यास करता है ऐसा दिखाया उसी प्रकार इंद्रिय और इंद्रिय धर्मों को भी आत्मा में अभ्यास करता है देहस्य चक्षुरादिद्वारा द्वारा साक्षि लिंगादिद्वारा तद्भावा लिंगादि द्वारा ग्रहण बोलते हैं ये कैसे होगा देह का अध्यास करना तो समझ में आता है क्योंकि देह जो है इंद्रिय वेद्य है शब्द स्पर्श रूप आदि गुण है उसमें उसके कारण उसको स्थूल मान करके उसका अध्यास आत्मा में कर सकता है वो इंद्रिय वेद्य होने से अभी जो इंद्रिय होते हैं इंद्रिय तो वेद्य नहीं है क्योंकि इंद्रिय जो है अधीन्द्रिय है इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता इंद्रिय जिस गोड़ा में बैठ के काम करती है वो उसका ज्ञान हो जाता है जैसे चक्षु गोला का ज्ञान होता है चक्षु का ज्ञान नहीं होता तो इंद्रियों का ज्ञान अधींद्रिय माना गया इंद्रियाणी अधीन्द्रिया माना गया अब ऐसे स्थिति में यहाँ इंद्रियों का अध्यास आत्मा में कैसे होगा तो दोनों तो नहीं जानने वाले होंगे आत्मा भी नहीं जानने वाला और इंद्रियो भी नहीं जानने वाले तो इसका अध्यास नहीं हो सकता है तब उसकी प्रक्रिया बताए यहाँ भी क्रम से होता है परंपरा से होता है देहस्य से चक्षुरादि द्वारा साक्षी देह भी चक्षुरादि के माध्यम से ये क्योंकि चक्षुरादि के द्वारा देह का ज्ञान होता है वो जो ज्ञान है वो अंधककरण में चला जाता है वो अंधककरण को साक्षी जानता है इस क्रम से साक्षी वेदा आ जाती है साक्षात साक्षी नहीं है देह धर्मों को जानता है चक्रादी और चक्रादी की जानने से उनकी जो वृत्तियां बनती है वो आप मन में चला जाता है तो उस मन में जो वृत्तियां हैं उसको साक्षी वेद होता है इसीलिए देह से सा चक्षुरादि द्वारा देह का चक्षुरादि माध्यम से साक्षी वेद्यत्व जैसा साक्षी वेद्यत्व है वैसा इंद्रिया नाम अभी इंद्रियादियों का भी लिंगादि द्वारा तदभाव अनुमान से अभी इंद्रिय होते है ये अनुमान से तद्भावा अनुमान से वृत्ति बन जाएगी कि ये दिखाई दे रहा है इसलिए चक्षु है ऐसा अनुमान हो जाएगा उस अनुमान से मन में वृत्ति बन जाएगी और मन में वृत्ति आने पर उसके संबंध ज्ञान हो करके वो साक्षीवेद्य हो जाएगा इसीलिए लिंगादि द्वारा तदभा तदभावाद माने ये साक्षीवेद्य तो आदि भावा ऐसा होने के कारण देहावधि ग्रहणम इसीलिए देहावधि ग्रहणम देहवध ऐसा कहा गया नहीं तो देहवध तथा नहीं कर सकता तथा इंद्रिय धर्मान नहीं कर सकता देह के समान इंद्रिय धर्म को जोड़ रहे ना तो देह में और इंद्रिय धर्म में थोड़ी तो सी विलक्षणता है वो विलक्षणता इस प्रकार से है देहा तो चक्षण आदि माध्यम से है और यहाँ इंद्रिय धर्म लिंग आदि द्वारा लिंग माने हेदु हेदु आदि के द्वारा लक्षण के द्वारा अनुमान करके इंद्रियों को जाना जाता है पृथक अध्यास निर्देशा क्योंकि इसका अलग अलग अध्यास कहा गया कि जो देहाध्यास है वो अलग होता है और इंद्रियाध्यास अलग होता है देह को हम मानता है हम मानता है क्योंकि इंद्रियों को लेकर के बेधरो हम हम हम अंधो कानो हम अंधोहम काणोह इत्यादि मानता है दोनों में अंतर है इसलिए पृथक अभ्यास निर्देशा च ये भी कारण है कि अलग अभ्यास यहाँ दिखाया गया नित्य अन्वेयत्वात तो तेजाम लिंगादिव्यवधान साक्षिवेद और अन्यत्र ये कहा गया है कि ये चक्ष जो इंद्रिय है ये नित्य अनुमेय होते हैं। अब आपके कहने की दृष्टि से तो नित्य अनुमेय नहीं हुआ आप तो साक्ष कह रहे हैं तो नित्य अनुत्व तो का व्याघात हो जाएगा जो में माना है इंद्रिया आदि नित्य अनुमेयी होते हैं, ऐसा माना इसका व्याघात हो जाएगा इस, इसका खंडन हो जाएगा इसका विरुद्ध हो जाएगा तब तो कहते हैं नच एवं ऐसा भी नहीं है क्योंकि लिंगादि व्यवधान साक्षी वेद हम ये मानते हैं उन इंद्रियों का तो लिंग आदि के व्यवधान से यानी हेतु आदि लक्षण आदि जोड़ के उनके प्रवृत्ति दे करके लिंग शरीर संबंधी ज्ञान प्राप्त करके तब साक्षी वेद होता है यानी मनोवृत्ति रूप से बनने से वो साक्षीवेद्य होता है जब तक मनोवृत्ति नहीं बनती है तत्प संबंधी वृत्ति नहीं बनती है तब तक वो साक्षवेद्य नहीं होता है ऐसी प्रक्रिया है वेदांत में इसीलिए है तेषा लिंगादि व्यवधान ने साक्षी वेदत्वाद का लिंगादि के व्यवधान से साक्षी है तब दोनों हो जाएगा साक्षी वेदत्व लिंगादि व्यवधान से हो जाएगा और हनुमान के विषय वो लिंगादि के द्वारा हो जाएगा तो चक्षादि इंद्रिय हनुमान के विषय ही है साक्षात देखेंगे तो और उसके वृत्ति बनने के बाद लिंगादि व्यवधान से वो के द्वारा जान हो जाएगा इस प्रकार से ये जो अंधोह बधिरोहम इत्यादि व्यवहार भी आध्यात्मिक सिद्ध हो सकता है अधिष्ठान पूर्ववधि भाव अधिष्ठान इसका अधिष्ठान तो भी पूर्ववत समझना है पूर्ववैसा कहा अहंगार आदि द्वारा आत्मा अधिष्ठान आत्मा को अधिष्ठान जब भी कहा जाता है अहंगार आदि के द्वारा ही कहना पड़ेगा जैसे जैसे बाहर जाएगा वैसा अहंगार के साथ एक एक जोड़ते जाना है अहंगार के साथ मन को फिर उसके बाद इंद्रियों को उसके बाद देह को ऐसे ऐसे करके बाहर जाएगा जब अंदर की तरफ जाएंगे तो पूर्व पूर्व को तैयार करके अहंगार माध्यम से अधिष्ठान बना देना आत्मा को अन्यथा स्वतः आत्मा अधिष्ठान भी नहीं बनता है आगे कहते यथा देहेन्द्रिय धर्मान आत्मा ने तथा अंतकर्णी कायिथ का का था अंतकर्ण अंधकों तथांद्रिया उदाहण ये धर्मान आत्मनि अध्यस जैसा देहेन्द्रियधर्मो आत्मा अध्यास्कर्ता है परंपरा से वैसा ही अंधकरण धर्मान अभी अंधकरण धर्मों को भी आत्मा में अभ्यास करता है अंधकरण धर्मान अभी काम आदि काम संकल्प चिकित्सा व्यवसाय इन सबको आत्मा में अभ्यास करता है ये भी परंपरा से हो जाएगा और यहां भी आत्मा अधिष्ठान हो जाएगा अहंगार आदि के माध्यम से अहंकर्तृत्व आदि माध्यम से आत्माधिष्ठान में इसका अभ्यास हो जाएगा ऐसा काम आदि का आत्मनि संबंधित आरोपी क्या वो भी संबंधी रूप से है ऐसा आरोप किया जाता है धर्मेव्यास मुक्त देहवद्ध धर्म अध्यासमा आगे धर्म अभ्यास के विषय में करेंगे ओम गोर्णमितोर्ण